शांकर को भाष्यार्थ बृहदारण्यकोपनषद शांक्याद्यान्न ब्राह्मण साकल्यकोचेता अष्ट देवोकपुरेदेन ऋ आत्मा प्रभज्यावसीको एक दिव प्राणभेदपासनाथ व्यपदीष्ट अधुना दिग्विभाग प्रविभक्त आत्मनूप दुष्टि भूत साकल्यम जावलको ग्रहणे वेश एक एक देवता ही अपने को देवलोक और पुरुष भेद से तीन तीन भागों में भक्त करके आठ प्रकार से स्थित हुआ है प्राण भेद अर्थात पृथक पृथक इंद्रिय समुदाय ही वह देवता है उपासना की सुविधा के लिए यहाँ विभाग पूर्वक उनका उपदेश किया गया है अब विभिन्न दिशाओं के अनुसार पांच भागों में भक्त हुए उस प्राण भेद का आत्मा में उपसंहार करने के लिए श्रुति कहती है अपने प्रश्नों का उत्तर पाकर मौन हुए साकल्य को ग्रहाविष्ट साक करते हुए याज्ञवल्क ने कहा साकल्येति होवाच याक्य स्वाम स्वीद में ब्राह्मणा अंगारावण साकल्य ऐसा याज्ञवल्क्य ने कहा इन ब्राह्मणों ने निश्चय ही तुम्हें अंगारे निकालने का चिमटा बना रखा है साकल्येति होवाच याज्ञवल्क ताम स्वीद वितर्के इ नून ब्राह्मणा अंगारा अंगारा संदन अंगारावण अंगारावीय यस् तदंगारावक्षण तत्ूनम तामकृत कृतव ब्राह्मणा ऊत बुध्यसे आत्मा मैं दह्यम्राया कल्य ऐसा ने कहा, स्विद। इसमें कह यह निपात वितर्क अर्थ में है निश्चय इनब्राह्मणों ने तुम्हें अंगारा वक्षयण जिस चिमटे आदि पर अंगारे अवक्षणी होते हैं अर्थात पड़ते हैं उसे अंगारा वक्षयण कहते हैं तो निश्चय ही तुम्हें इन ब्राह्मणों ने आग में जलाने वाला चिमटा ही बना रखा है अभिप्राय यह है कि मेरे द्वारा तुम्हारा दाह हो रहा है किंतु तुम्हें इसका पता नहीं है देवता और प्रतिष्ठा सहित दिशाओं के ज्ञान की प्रतिज्ञा होवाच चाला ब्राह्मण विद्वानि दिशो वेद स देवातिसो वेद स देवातिष्ठा हे याज्ञवल्क्य ऐसा साकल्य ने, ने कहा यह जो तुम इन कुरपांंचालेसी ब्राह्मणों पर आक्षेप करते हो सो क्या तुम ब्रह्मवेदता हो ऐसा समझकर करते हो याग्ञवल्क मेरा ब्रह्म यह है कि मैं देवता और प्रतिष्ठा के सहित दिशाओं का ज्ञान रखता हूँ यदि तुम देवता और प्रतिष्ठा के सहित दिशाओं को जानते हो याज्ञवल्के होवाच साकल्यदिदालाम ब्राह्मणा नृत्यवादी ही अत्युक्त वनसी स्वयं भीता रव क्षण कृतवंत कि ब्रह्म विद्वान्नम्षिपसि ब्राह्मणन याग्वल्क आह ब्रह्म विज्ञानम तबदीद मम कि दिशो वेद दिग्विषय विज्ञान ध्या तच्च न कवल दिशे स देवा दह दिगिष्ठातृभ किंच संप्रति प्रतिष्ठा सह इतर आह यदि दिशो वेत्थ सदैवाह संप्रतिष्ठा इति सफलम यदिप द्वारा तिष्कार किया है कि ये स्वयं भयग्रस्त होने के कारण तुम्हें अंगारे निकालने का चिमटा बनाए हुए हैं सो क्या तुम ब्रह्म होने के कारण इस प्रकार ब्राह्मणों का तिरस्थ करते हो याज्ञवल्क ने कहा मेरा ब्रह्म ज्ञान तो यह है क्या है कि मैं दिशाओं को जानता हूँ तुम्हें दिशा संबंधी विज्ञान का ज्ञान है वह भी केवल दिशाओं का ही नहीं सदैव तथा सम प्रतिष्ठा दिशाओं का ज्ञान है अर्थात दिशाओं के अधिष्ठाता देवताओं के साथ और दिशाओं के अधिष्ठान सहित उन दिशाओं का मुझे ज्ञान है इस पर शाकल्य ने कहा यदि तुम देव और प्रतिष्ठा की सही दिशाओं को जानते हो यदि तुमने फल सहित विज्ञान की प्रतिष्ठा की है तो देवता और प्रतिष्ठा सहित पूर्व दिशा का वर्णन किंद तो प्राच्याम दिश्य सिवत इति स आदि कस्म प्रतिष्ठत चक्षुषीति कस्मु चक्षु प्रतिष्ठित रूपे स्वृति चक्षुषा ही पश्यति कस्म नूपा प्रतिष्ठिता होवा हृदय इस पुरुदिशा में तुम किस देवता से युक्त हो याज्ञवल्क वहाँ मैं आदित्य सूर्य देवता वाला हूँ शाकल्य वह आदित्य किसमें प्रतिष्ठित है याज्ञवल्क नेत्र में शाकल्य नेत्र किसमें प्रतिष्ठित है याज्ञवल्क रूपों में क्योंकि पुरुष नेत्र से ही रूपों को देखता है साकल तुम किसमें प्रतिष्ठित है रूप किसमें प्रतिष्ठित है याज्ञवल्क ने कहा हृदय में क्योंकि पुरुष हृदय से ही रूपों को जानता है अतः हृदय में ही रूप प्रतिष्ठित है साकल। हे याज्ञवल्क यह या बात ऐसी ही है किन देंवत का देवता से तब दिग्भूत असौ ही याज्ञवल्को हृदय आत्मा पंचधा विभक्तम दिगात्म भूत तरण सर्व जगदात्मेदोपगम्य अहमस्में दिगात्में व्यवस्थि पूर्वाभिमुखा संप्रतिष्ठा वचना याग्ञवल्क्य प्रति तथा तिक्षति किंदम दिश्यतिम किस देवता अर्थात दिशास्वरूप में स्थित हुए तुम्हारा कौन देवता है यहाँ इस प्रकार प्रश्न करने का कारण यह है कि वे याज्ञवल्क दिशाओं में पांच प्रकार से विभक्त अपने हृदयोपाधिक आत्मा को दिगात्म स्वरूप समझकर और उसके द्वारा संपूर्ण जगत को आत्मभाव से जानकर मैं स्वरूप हूँ इस प्रकार स्थित है वह पूर्वाभिमुख है इसलिए पहले पूर्व दिशा के विषय में ही पूछा जाता है तथा उसका कथन है कि प्रतिष्ठा से दिशाओं को जानता हूँ इससे यह जान पड़ता है कि वह समस्त जगत को आत्मरूप जानकर स्थित है इसलिए जैसी याज्ञ बल की प्रतिज्ञा है वैसे ही साकल्य पूछता है तुम इस पूर्व दिशा में कौन से देवता वाले हो सर्वत्र सर्व वेदे जाम, जाम देवता इहैव तद्भूत पद्यत वक्षति देव भूत इति अस्यां प्राचा का देवता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 किस देवता के द्वारा तुम प्राची दिशा के रूप में संपन्न हुए हो इतर आह आदिदेवत प्राच्या मम आदित्यो देवता आदिता सोहमादित्यदेव सदेव उक्तम इति तु संप्रति इत्याह स आदि कस्म प्रतिष्ठत चक्षुषीति आध्यात्मतचुष आदि निष्पन्न ही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 के चक्षु में अध्यात्म चक्षु से आदित्य निष्पन्न हुआ है ऐसा चक्षु से सूर्य उत्पन्न हुआ चक्षुषे आदित्य इत्यादि मंत्र और ब्राह्मण कहते हैं और कार्य कारण में ही प्रतिष्ठित होता है अतः आदित्य चक्षु में प्रतिष्ठित है कस्मु चक्षु इति रूपे स्वीतिपग्रहणायूपात्मक चक्षुरेण प्रयुक्त यही रूप प्रयुक्त तैरात्म ग्रहणारब्धम चक्षु तस्मात्त्यम चक्षु प्राच्या दिशा, सह प्राच्यादिशा सह तस्थ सर्वै रूपेषु प्रतिष्ठित चक्षु किसमें प्रतिष्ठित है रूपों में क्योंकि रूपात्मक चक्षु रूप को ग्रहण करने के लिए ही रूप से प्रेरित होता है और जिन रूपों द्वारा वह प्रयुक्त होता है उन्होंने अपने को ग्रहण करने के लिए ही चक्षु को उत्पन्न किया है अतः आदित्य के सहित चक्षु प्राची दिशा और उस दिशा में सि समस्त पदार्थों के सहित रूपों में प्रतिष्ठित है चक्षुषा सह प्राची दिख सवाभूता ता च कस्मिन्न कस्मूपा प्रतिष्ठिता हो हृदय होवाच हृदयरब्ध रूपेण ही हृदय पारणत यस्मा हृदय नी रूपा सर्व लोको जुद्धिमनो एक निर्देश तस्मा हृदय ये रूपी प्रतिष्ठिता हृदय नी स्म रूप वासनात्मना तस्मा हृदय रूपाणि प्रतिष्ठितानि रूपाणी प्रतिष्ठिताथ एवैत्याज्ञवल्क्य साकल्य चक्षुके सहित संपूर्ण प्राची दिशा रूप मात्र है किंतु वे रूप किसमें प्रतिष्ठित है जाग्ञवल्क्य ने हृदय में ऐसा कहा रूप हृदय से आरंभ उत्पन्न होने वाला है हृदय ही रूपकार किसी रूपाकार से परिणित रूपा होता है क्योंकि सब लोग हृदय से ही रूप को जानते हैं हृदयम इस प्रकार मन और बुद्धि को एक करके कहा गया है तथा हृदय में ही रूप प्रतिष्ठित है वासना रूप रूपों का हृदय से ही स्मरण होता है अतः तात्पर्य यह है कि हृदय में ही रूप प्रतिष्ठित है साकल्य साकल्यज्ञवल्क्य यह बात ऐसी ही है देवता और प्रतिष्ठा के सहित दक्षिण दिशा का वर्णन किन दैव्याम दक्षिणाया दिश्यसी प्रतिष्ठित इति कस्न्य प्रतिषत दक्षिणाया कस्म दक्षिण प्रतिष्ठाया यदा श्रद्धत्थ दक्षिण दधा श्रद्धायां दक्षिणा प्रतिष्ठा प्रतिषिसेति हृदय तोवाच हृदय श्रद्धा जाना हृदय श्रद्धा प्रतिष्ठिता याज्ञव इस दक्षिण दिशा में तुम कौन से देवता वाले हो याज्ञ बल्क यम देवता वाला हूँ साकल्य वह यम देवता किसमें प्रतीक्षित है याज्ञ बल्क यज्ञ में साकल्य यज्ञ किसमें प्रतिषित है याज्ञ बल्क दक्षिणा में साकल्य दक्षिणा किसमें प्रतिष्ठित है याज्ञ बल्क श्रद्धा में, में। क्योंकि जब पुरुष श्रद्धा करता है तभी दक्षिणा देता है अतः श्रद्धा में ही दक्षिणा प्रतिष्ठित है साकल्य श्रद्धा किसमें प्रतिष्ठित है ने कहा हृदय में क्योंकि हृदय से ही पुरुष श्रद्धा को जानता है अतः हृदय में ही श्रद्धा प्रतिष्ठित है साकल्यजवल यह बात ऐसी ही है कि दें दक्षिणायाम दिश्यसी पूर्वत दक्षिणायाम दिशी का दिवता त्र यमेवत यमो देवता मम दक्षिणादीभु तयम कस्में प्रतिष्ठित यज्ञ ये कारणे प्रतिष्ठित तो यम सिशा कथ पुन कार्य यमुच्य भी निष्पादितो यज्ञो दक्षिणया यजमस्थ्यो यीय तजेन दक्षिणाम् दिशं सहय तेन यज्ञे यम कार्यत्वात् प्रतिष्ठितः सह दक्षिणया दिशा किन देवतों श्याम दक्षिणायाम दिथि अति इस वाक्य का अर्थ अर्थपूर्व समझना चाहिए अर्थात दक्षिण दिशा में तुम्हारा कौन देवता है मैं यम देवता वाला हूं अर्थात दक्षिण दिशा रूप से स्थित हुआ मेरा यम देवता है वह यम किसमें प्रतिष्ठित है यम में अर्थात दिशा के सहित यम अपने कारणभूत यज्ञ में प्रतिष्ठित है किंतु यम यज्ञ का कार्य क्यों है सो बतलाया जाता है यज्ञ ऋतविजों द्वारा निष्पन्न किया जाता है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 अस्ति के बुद्धिभक्तिसहिता कथम तस्म प्रतिष्ठिता दक्षिणा जस्म जदाशे श्रद्धत्तेथ दक्षिणा ददा न श्रद्ध दक्षिणा ददाति तस्मात्म सेवा दक्षिणा प्रतिष्ठितेति यज्ञ किसमें प्रतिष्ठित है इसके उत्तर में कहा दक्षिणा में क्योंकि वह दक्षिणा से खरीद लिया जाता है इसलिए यज्ञ दक्षिणा का कार्य है दक्षिणा किसमें प्रतिष्ठित है श्रद्धा में श्रद्धा से अभिप्राय है देने की इच्छा अर्थात भक्ति सहित बुद्धि उसमें दक्षिणा किस प्रकार प्रतिषित है क्योंकि जब पुरुष श्रद्धा करता है तभी दक्षिणा देता है श्रद्धा किए बिना दक्षिणा नहीं देता इसलिए श्रद्धा में ही दक्षिणा प्रतिषित है कस्मिन्नो श्रद्धा प्रतिष्ठित हृदय इति उवाच हृदय से ही वृत्ति श्रद्धा यस्मा हृदय न ही श्रद्धा ज्याना वृत्ति वृत्तिमति प्रतिष्ठिता तस्माद् हृदये तस्मात्व श्रद्धा प्रतिष्ठिता भवती थी एवं वै तद याज्ञ श्रद्धा किसमें प्रतिष्ठित है याज्ञ बल्क हृदय में क्योंकि श्रद्धा हृदय की ही वृत्ति है हृदय से ही पुरुष श्रद्धा को जानता है और वृत्ति वृत्तिमान में प्रतिष्ठित रहा करती है इसलिए हृदय में ही श्रद्धा प्रतिष्ठित है साकल्यज्ञ बल्क यह बात ऐसी ही है देवता और प्रतिष्ठा के सहित पश्चिम दिशा का वर्णन किंद तो प्रतीजा दृश्यशीति वरुण दैवत स वरुण कस्म प्रतिष्ठिती कस्मवाप प्रतिष्ठिता रेत सीति कस्मत प्रतिषिति हृदय तस्मा प्रतिपहुदीव शिप्दृदिया दीव निर्मित हृदय से भवति प्रतिष्ठित इस पश्चिम दिशा में तुम कौन से देवता वाले हो याज्ञवल्क वरुण देवता वाला हूँ साकल्य वह वरुण किसमें प्रतिष्ठित है याज्ञवल जल बे साकल्य जल किसमें प्रतिष्ठित है याज्ञवल्क वीर में साकल्य वीर किसमें प्रतिष्ठित है याज्ञवल हृदय में इसी से पिता के अनुरूप उत्पन्न हुए पुत्र को लोग कहते हैं कि यह मानो पिता के हृदय से ही निकला है मानो पिता के हृदय से ही बना है क्योंकि हृदय में ही वीर स्थित रहता है साकल याग्ञवल्क यह बात ऐसी ही है कि देव्याच्या्यसी तस्म वरुणोधिदेवता मम स वरुण कस्थत अश्युति अपा भी वरुण कार्य श्रद्धा व आपह श्रद्धा तो वरुणम असृजत इति श्रुते है कस्म वाप प्रतिष्ठिता रेतसीति रेतथो झापृष्टा श्रुते है इस पश्चिम दिशा में तुम किस देवता वाले हो उस दिशा में मेरा अधिष्ठात्र देव वरुण है वह वरुण किसमें प्रतिष्ठित है जल में क्योंकि वरुण जल का ही कार्य है जैसा कि श्रद्धा ही जल है श्रद्धा से वरुण को रचा इत्यादि श्रुति से सिद्ध होता है जल किसमें प्रतिष्ठित है वीर्य में यह बात वीर से जल की हुई। इस हुईुति से कही गई है। कह कस्मुरे प्रति हृदय यस् हृदय कार्यम रही कामो हृदय वृत्नो हि हृदयादेत स्कतीस्मपी प्रतिपनमं पुत्रहुलौकिक अच्छा पितर्दयाद पुत्र सृप्त विनिश्रिता हृदयादी व निर्मित यथा सुवर्णेन निर्मित कुंडल तस्मात्तर प्रतिष्ठित होतीमेव त्याग्ञवल वीर किसमें प्रतिष्ठित है हृदय में क्योंकि वीर हृदय का ही कार्य है काम हृदय की वृत्ति है क्योंकि कामी के हृदय से ही वीर स्खलित होता है इसी से पिता के प्रतिरूप अनुरूप प्रसन्न हुए पुत्र के विषय में लौकिक पुरुष को ऐसा कहते हैं कि यह पुत्र मानो अपने पिता के हृदय से ही सृप्त विशेष रूप से निश्रित हुआ है स्वर्ण से बने हुए कुंडल के समान मानो यह उसके हृदय से ही बना है अतः हृदय में ही विर्य प्रतिष्ठित है या याज्ञवल्क यह या बात ऐसी ही है देवता और प्रतिष्ठा के सहित उत्तर दिशा का वर्णन किन्देव तो श्यादिध्या सोम इति सोम कस्म प्रतिष्ठित दीक्षा या कस्ंु दीक्षा प्रतिष्ठ सस्मादी दीक्षित आहु सत्यमेति सत्येह दीक्षा प्रतिष्ठे कस्म प्रतिष्ठित हृदय होृदेही सत्यं जाति सत्यम प्रतिष्ठिमे वै तदाजवल इस उत्तर दिशा में तुम किस दीप्तावा लेवल सोम देवता वालाऊँ साकल्य वह वा सोम किसमें प्रतिष्ठित है याज्ञ वल्क दीक्षा में साकल्य दीक्षा किसमें प्रतिष्ठित है याज्ञ बल्क सत्य में जिसे दीक्षित पुरुष से कहते हैं कि सत्य बोलो क्योंकि सत्य में ही दीक्षा प्रतिष्ठित है साकल्य सत्य किसमें प्रतिष्ठित है हृदय में ऐसा याज्ञवल्क ने कहा क्योंकि पुरुष हृदय से ही सत्य को जानता है अतः हृदय में ही सत्य प्रतिष्ठित है साकल्यज्ञ बल्क यह बात ऐसी ही है किंद मुदीचा दिश्यसी सोम दीव इति लोम दीवता निर्देश स सोम कस्ं प्रतिष्ठत दीक्षाया दीक्षि हि यजमा सोमं क्रीणातीतेन सोमेने ज्ञानवारां दिशं प्रतिप्यत सोम देवताधिष्ठिता सौम्याम य उत्तरदिशा कौन दीवता सोम देवता सोम इस शब्द से सोम लता और सोम देवता को एक मानकर निर्देश किया गया है वह सोम किसमें प्रतिष्ठित है दीक्षा में क्योंकि दीक्षित यजमान ही सोम को खरीदता है और खरीदे हुए सोम से जजन करके भग्यान मान सोम देवता से अधिष्ठित सोम संबंधनीय उत्तर दिशा को प्राप्त होता है कस्मिन् दीक्षा प्रतिष्ठितें सत्य इति कथम यस्मा सत्य दीक्षा प्रतिष्ठिता तस्मादपीप दीक्षित माहु सत्यम वदे कारणभ्रेशे कार्यभ्रेशो नूदि सत्य दीक्षा प्रतिष्ठे प्रतिष्ठ सत्यम प्रतिष्ठित हृदय उवाच हृदय में ही सत्यम ध्याना तस्मा हृदय हे सत्यम प्रतिष्ठित एवमेईतयाग्ञवल्क दीक्षा किस्में प्रतिष्ठित है सत्य में किस प्रकार क्योंकि दीक्षा सत्य में प्रतिष्ठित है इसी से दीक्षित पुरुष से कहते हैं कि सत्य बोलो